तो साधारण ये जो ये किए थे क्या सब ये विचार तीन प्रकार के ना साधारण साधारण तो से साधारन और साधारन का हम चलाएंगे ये कहते सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति है ना सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति असाधारण अनेक तो लिया था कि शब्दोंत शब्द शब्द नितः शब्द ये शब्द्यनीभ्य नें सर्वे शब्द मात्र व्यावृत्त अब देखो यह कहता है कि ये कैता सर्वे ये सपक्ष विपक्षा इति सर्व सपक्ष विपक्ष ये, ये जो असाधारण अनेकांतिक है ये ना सपक्ष में रहता है न विपक्ष में रहता है केवल पक्ष मात्र में ही रहता है सर्व सपक्ष विपक्ष लक्षण समझ में आया ना सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृति दृष्टांत क्या है ऐसे ये कहते हैं लक्षण है क्या है सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र मात्रवृत्ति तो देखो यहाँ पे जो है हेतु कौन है यहाँ पे हेतु कौन है शब्द शब्द है ये शब्द जो हेतु है तो ये ना इसका सपक्ष है ना विपक्ष है उसका सपक्ष में वो नहीं रहता है विपक्ष में नहीं रहता है पक्ष मात्र ही रहता है देखो सपक्ष किसको कहते हैं जल्दी देखो ये नित्ये है, नित्ये है तो आपका ये। कहाँ का रहेगा परमाणु एवं आकाशादी आकाश दो दो दो आकाश काल भी परमाणु और और उसका विपक्ष क्या है विपक्ष है निश्चित साध्य अभाव है नित्यत्व हो गया साध्य उसका अभाव कहाँ रहेगा तो तो का है? पता दी। तो, गए तो, गए तो देखो। अभी ये कहते कहते हैं। देखो, जो सपक्ष है ये हो गया सपक्ष है, ये हो गया विपक्ष एवं विपक्ष में नहीं रहता है सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत व्यावृत का अर्थ है ये, ये कहते है। हैं कि सर्वे ये सपक्ष विपक्ष तिव्य व्यावर्तते उनमें नहीं रहता है उसका नाम है सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावर्त व्यावर्त उसमें नहीं रहता है उससे उससे दूर रहता है नहीं रहता है, तो सब सपक्ष में नहीं रहता है और विपक्ष में भी नहीं रहता है तो फिर वो कहा रहता है ये कहते हैं पक्ष मात्र पक्ष किसको कहते हैं संदिग्ध तो, है, तो शब्द है है ना सपक्ष में रहता है ना न केवल पक्ष मात्र वृत्ति पक्ष मात्र में ही रहता <im <gigi> <imuppress> <imwithress> तो है इसलिए इसका नाम है असाधारण अनेक कहते हैं कि केवल व्यतिर की वारणा तद भिन्न इतम ये जो अपने असाधारण अनेकांतिक जो अपने ये बनाया व्यभिचार बनाया तो वो व्य असाधारण अनेकांतिक व्यभिचार ये केवल व्यतिरे की हेतु में जा रहा है तो ना केवल व्यतिरे की है ना केवल व्यक्ति किसको कहते हैं व्यतिरिक मात्र व्याप् केवल की? तो क्या, था? क्या है पृथ्वी इतरभ्यो भिद्य गंधवत्वा गंधवत गंधवत् तो यहाँ पे गंधवत्व जो हेतु है हे, वो केवल व्यतिरिक्त के हेतु है हे? पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते का कार्य क्या है हाँ अभाव क्या है उसका व्यक्ति व्यतिरक का अर्थ क्या है तो साध्य का अभाव में हेतु का अभाव है ना जहाँ जहाँ साध्य अभाव वहाँ वहाँ हेतु अभाव ये दोनों अभाव का जो साहिर्य होता है उसका नाम है व्यतिरक व्यक्ति है ना तो जो पृथ्वी इतरे भी गंधवतवा या तनम ऐसे कहा था तो पृथ्वी भी इतर भिन्न ही साध्य आपका इतर भिन्न साध्य हो गया जो विज्ञे थे ना तो होने से इतर भिन्नम यह है आपका साध्य से देखो इतर पृथ्वी इसे इतर कौन गई पृथ्वी हो गया जलादि आठ आठ आठ। आठ है। आट आट। और बाकी? छ पदार्थ है ना? सात पदार्थ तो द्रव्य पदार्थ में पृथ्वी को लेकर नौ था है ना? तो सात पदार्थ से द्रव्य को हटा दीजिए कितने छे रह गए से पदार्थ, प्लस द्रव्य में पृथ्वी को छोड़कर और चौदह पदार्थ ये, चौद ये इतर है, हैिन्न तो पृथ्वी से भिन्न है ना नहीं पृथ्वी से भिन्न पृथ्वी ये कहते हैं पृथ्वी इतरों से भिन्न है क्यों ना गंधवत्थ गंधव गंधवाली होने से पृथ्वी इतरों से भिन्न है क्योंकि ये जो इतर चौदह है ना किसी में गंध गंधवत्व नहीं है गंधवत्व का अर्थ है गंध गंधव का अर्थ गंध है ना मतु का बाद में त्व जोड़ देंगे तो मतु को हटाने से जो पूर्व प्रकृति है ना वही हो गया गंधवत्व में गंधवत का भाव है गंधवत्व समझे गंधवत ये मतु प्रत्य है मत मतु के बाद में तो जोड़ दो तो तो गंधवत्तु हो गया गंधवत्व का अर्थ गंध ए? तो ये कहते हैं पृथ्वी भी से भिन्न है क्योंकि गंधवत्वा गंध वाला होने से है ना तो जो गंधवत यह इतरे भी नीद्यते न तदगंधवत जो इतर से भिन्न नहीं है तो इतर से भिन्न कौन है इतरे से भिन्न कौन है और ये इतर जो इतरे से भिन्न नहीं है भिन्न नहीं, हाँ, नहीं है तो वो गंध वाले नहीं हो सकते है ना यद इतर भी न तद गंधवत जो इतर से भिन्न नहीं है अर्थात इतर से भिन्न नहीं है मतलब नहीं गंध वाले नहीं है तो इतर से भिन्न नहीं मतलब क्या है हो गया पृथ्वी है अन्य अन्य तो वही इतर है इतर हो गया जो इतर से भिन्न नहीं है वो गंध वाले नहीं क्योंकि पृथ्वी गंध है और इतर में गंध है तो इसलिए या तो इतर गंधवत है ए, इस प्रकार ये है है है बेहतरीन इतर भेद है, भाव है, इतर हो गया ना इतर इतर भेद तो इतर भेद आ जाएगा पृथ्वी तो उसका अभाव भेदा भाव उसका अभाव हो जाएगा इतर वहां आपको गंध का अभाव मिल जाएगा वाँ वाँ? गंध का अभाव मिल जाएगा वो इतर में गंध नहीं रहता ये व्यतिरक व्यक्ति इतर भेद अभाव हो गया इतर उसमें गंधाभाव है ये व्यतिरक व्यक्ति मिल गया है न तो ये कहते हैं कि केवल केवल व्यतिरेक के वारणा तद भिन्नम इतम तो आपका लक्षण है सर्व सपक्ष विपक्ष भ्याव, व्यावृत पक्षमात्र और देखो यहाँ पे सपक्ष कौन है इतर भेद हो गया साध्य गंधव हो गया है ना? तो है तो इतर जो क्या है सपक्ष क्या है इसमें सपक्ष क्या है इतर भेद है ना इतर भिन्न जो इतर इतर भेद ये है आपका साध्य है तो इतर भेद भिन्न भेदाभाव हो जाएगा आ, नहीं नहीं नहीं उसका ये ये ये ये क्या क्या है क्या है ये है है कहते हैं कि ये जो केवल के, इसका ये में रहता विपक्ष में भी नहीं रहता है, है। इसलिए इसमें आपका साधारण अनेकांति का लक्षण इसमें जा रहा है तो इसलिए उसका अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए तद कहना चाहिए पदकृत में कहते हैं है तो इनसे आप देखो हमें साध्य का अभाव अधिकरण निरूपण करो और साध्य का सपक्ष निरूपण करो विपक्ष अर्थात साध्य का अभाव अधिकरण निरूपण करो और साध्य साध्य का अधिकरण और देखो कहाँ कहाँ रहता है साध्य हो गया इतर वेद इतर वेद का अधिकरण कहाँ लेंगे इतर वेद मतलब क्या है पृथ्वी पृथ्वी है ना पृथ्वी देखो पक्ष में मिलेगी सब पृथ्वी तो पृथ्वी मिलेगा इतर मतलग, इतर इतर इतर मतलब भेद भेद हो गया आपका चोड़ा। चोड़ा। उसका पृथ्वी आ गया तो पृथ्वी तो पक्ष को तो पृथ्वी है तो पक्ष को छोड़कर आप सब है ना पृथ्वी पर्वतों पर्वतो बिमान तो से आप दृष्टांत देते महानास नहीं कहते हैं कि पर्वतो पर्वत में तो सिद्ध करना है ना तो पक्ष के जहाँ निश्चित है तो निश्चित साध्य वाला कौन होगा नहीं है कुछ उसका नहीं है तो अभाव हो गया है ना अर्थात इसका पक्ष नहीं है सपक्ष नहीं है इसका इस हेतु का हेतु का सपक्ष नहीं है केवल पक्ष है और विपक्ष देखिए है ना विपक्ष मतलब साध्य का अभाव का अधिकारण भेद का अभाव कहाँ है इतर भेद हो गया पृथ्वी तो इतर भेद का अभाव चौदह है चौदह में ना तो चौदह में तो ये गंधर, गंधवत्व रहता है नहीं। तो वहां पे भी नहीं रहता सपक्ष में भी नहीं रहता है विपक्ष में भी नहीं रहता है तो आपका योग्य व्यक्ति है तो व्यतिरक व्याप्ति में आपका लक्षण चला गया किसका लक्षण है अनिकला गया तो इसलिए हम क्या करेंगे वो लक्षण जा रहा है नहीं। नहीं। तो है ना? तो इसलिए हम कहेंगे तद है ना? केवल केवल व्यतिरेकी की सती केवल व्यतिरेकी का अर्थ क्या है केवल व्यतिरेकी केवल व्यतिरेक व्याप्ति यश हेतु हो तत् हेतु का नाम है केवल तो तो केवल ये कहते हैं केवल व्यतिर भिन्न सती है ना नती और सर्वसक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृत्ति साधारण आने का अंतिम समझ में आए न चलो अभी आता है अन्वे, अन्वे, दृष्टांत रहित अनित्यं प्रमेद्वात अत्र व्यतिक दृष्टाहीत असहारी यहाँ सर्व प्रमेयवाद अर्व पक्ष दृष्टान ये तो कहते हैं है केवल केव अतिव्याप्ति अतिव्याणा अन्वती तो आप लक्षण अपसहि का लक्षण क्या हुआ ये तो इसमें मेरा तो एक बार गाना चला रहा है वो कोई परवा नहीं है क्लास के टाइम पर सर तो। अब आप तो क्या बोलते तो आप तो बोले हम भी के हिसाब से देखते हैं सब क्या कह रहे हैं वो बाबा जी आम, वो वो कुछ कि, किसी कुछ नहीं बोलता लोग तो नहीं सुन रहा है कि हम उधर क्लास में जाने का मतलब हम मिस्टर में पहले गाना चला तो गाना चला रहा है तो कैसे किया करें मैं जैसे सब्जेक्ट तो सब जटिल है <Sk laughs> वा, वा, वा, वा, उनका जो क्लास चलता है पे, पे तो पे है पे पे एकदम साइलेंस कुछ नहीं मैं मैं मैं मैं नहीं पंडित जी को बोला पंडित जी को बोल नहीं नहीं किचन में किचन में, गीचेन गीचेन में। ऐसा ही नहीं होना चाहता इसकन में जो कितने भी गलती हो लेकिन इस प्रकार नहीं है इसकन में एकदम पिन रख देखना कितना हजार हजार लोग आते हैं क्लास होता है लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं लो है लोग जाते हैं आते हैं सब चुपचाप कितना मैंने ये बढ़िया ये क्लास ये कहते हैं अनवय व्यतिरिक दृष्टान्त रहे तो अनुपसहारी अनुप है न <coughs> तो ना ये अनुपसहारी जो हेतु है ना इसका जो अन्वय व्याप्ति है अनवय दृष्टांत है ना व्यतिरिक दृष्टान्त है अच्छा सब वाइब्रेशन है ना तो इसका तो और <laughs> तो <कान> तेज़ <laughs> <किछ लेता> है <laughs> के है वो ये कहते हैं जो आपने लक्षण बनाया अनुपहारी तो उसमें अन्वय को हटाइए केवल कारण है अन्वय अन्वय पद हटाइए व्यतिरेक रहता दृष्टांत रहित रहता अनुपहार इतना के देखो केवल केवल केवल का क्या दृष्टांत केवल का दृष्टांत क्या है मात्र के क्या है? मात्र केवल केवल है है है ना नहीं दृष्टांत क्या वो तो व्यतिरिक केवल घटो घटो घटो है ना आपका अभी ये कहते हैं कि केवल में आपका लक्षण चला जाता है अगर अन्वय पद नहीं देंगे यहाँ पे व्यक्ति क्या है ये है आपका तो का अभाव तो हमें लेंगे ना उसका व्यतिरेक दृष्टांत तो नहीं है ना हम खाली कहेंगे व्यतिरेक दृष्टान्त तो दृष्टांत रहित तो अनुपसहारी है ना तो ये इतना ही लक्षण करेंगे तो केवल अन्वय में आपका लक्षण जा रहा है तो केवल अन्वय का लक्षण हो गया जिस है, जिसमें केवल अन्वय व्यापति है व्यतिरिक व्यापति नहीं व्यतिरिक्त व्यापति का ये होता है साध्य अभाव अधिकरण वृत्तित्व अभाव साध्य का अभाव अधिकरण में हेतु का अभाव होना चाहिए तो देखो अभिधेत हो गया साध्य साध्य का, का अभाव कौन क्या हो जाएगा अभिधेयत्व अभाव अभिधेयत्व का अभाव कहाँ है अभिधेयत्व का अभाव कहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कहाँ मिलेगा अभिधेत्व का भाव अभिधेहत्व तो जानते हैं ना नाम, तो, नाम, तो है नाम नाम नाम ऐसे एक नाम बताओ जिसको आप नहीं जानते हो <laughs> ना ऐसे ना, ना, ना, ना, <laughs> ना। ना? एक नाम बताओ जिसको आप नहीं जानते हो बता पाएंगे अरे नाम से ही तो जानेंगे वे व्यक्ति तो सभी अभिधेय वाला है नाम वाला सभी है जिसको आप जानते हैं तो अभिदेव आपके लिए अभिदेव तो का कुछ नहीं है भले ही कुछ चीज ऐसा ही है अब उनको नाम नहीं जानते लेकिन ईश्वर का ज्ञान का विषय है ना वो नहीं ईश्वर जानते हैं ना नहीं योगी जानता है ना नहीं, नहीं जानते तो उनसे अभिदे का अभाव कहीं नहीं मिलेगा है ना अभिदेय तो का अभाव नहीं है तो, तो तो जब साध्य का अभाव अधिकरण नहीं है तो फिर ये भी नहीं है है ना तो नहीं है, तो व्यक्ति दृष्टान की व्यतिरिक दृष्टान्त रह सदेतु है तो यह तो आपका लक्षण जा रहा है अनुपसहारी में जा आपने क्या नहीं देने से अन्वय पर देने खाली हेलावयी व्यतिरिक दृष्टांत रहित है आ, तो उसका लक्षण चला गया केवल केवलान्वय के में आपका अनुपसहारी का लक्षण चला गया उसको दूर करने के लिए हम कहेंगे हम कहेंगे अन्वय अन्वय दृष्टान्त तो अन्वय एवं व्यतिरिक दृष्टान्त लेकिन यहाँ अन्वय दृष्टान्त का अभाव नहीं है जैसे अभी देतो, अभी देतो का अभिधे अगे घटपटादी सब में है ना तो गड़ था ना था ये इस सभी में अभिद्व है तो वहां पर दृष्टान मिल गया लेकिन ऐसे ही आ, अन्य दृष्टांत एवं व्यतिरेक दृष्टांत रहित तो ये नहीं है ये तो अन्वय दृष्टांत वाला है तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा केवल व्यक्ति तो को नुणास्ट। नुणास्ट। तो। अभी देखा जाता पृथ्वी तरफ उसका अन्वय व्यक्ति नहीं है क्योंकि अन्वय व्याप्ति तभी होगा जब उसका सपक्ष मिलेगा उसका कोई सपक्ष नहीं है न तो उनसे तो वहां पर कौन होगा व्यतिरेक व्याप्ति भी रहित है तो आपका लक्षण उसमें चला गया तो इसलिए हम कहेंगे हाँ अनवय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसारित लेकिन व्यतिरेक में तो व्यतिरेक दृष्टांत तो मिलता है तो उसमें नहीं जाएगा अत्र समझो है ना <laughs> अत्र उपदर्शित अनुमान उपदर्शित अनुमान में ही ये सब अत्र है ना सर्वस्या पक्ष दृष्टान दी सभी पक्ष में होने के कारण उसका नहीं है चलो ये हो गया अभी आता है साध्याभाव साध्याभाव्याप्त हेतु है ना अभी सव्य विचार विरुद्ध दूसरा पांच हेतु है ना पांच हेतु क्या क्या है हेतु क्या क्या है सब्य विचार विरुद्ध असिद्ध बाधित हैं तो ये कहते साध्या अभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध विरुद्ध दूसरा हेतु हेतु है ये कहते हैं साध्य का अभाव में हेतु का रहना तो उसका नाम है विरुद्ध साध्य अभाव, अभाव अधिकरण में हेतु का है मैं ने ने है मैंने रहता ऐसे ही तो दृष्टांत देते हैं यथा नित्य है तो साध्य हेतु पक्ष शब्द समझ में आ रहा है पक्ष हो गया शब्द और नित्य तो साध्य। हो गया हेतु है तुँ? ना ये कहता है, ये कहता कहता है है कि नाध्य अभाव साध्य हो नित्यत्व नित्यत्व नित्य जिसमे बहुमान नहीं है उसमें तो जोड़ करता है साध्य तो जिसमें नहीं है बांध केतु है दिए तो ना, ना? ना? एक इसमें है उत्पन्न हो विनाश भी हो जाएगा फोड़ फोर्ड़ दो फूट गए नष्ट हो गए है न साध्य का अभाव अधिकरण हो गया घटपटादी है ना? तो उसमें हेतु का न रहना हेतु के साथ साध्य का रहना अनय व्यक्ति है और साध्य का अभाव में हेतु का अभाव रहना ही व्यक्ति व्यक्ति है तो अभी ये जो हेतु है ये कहते हैं कि साध्य का अभाव अधिकरण ये रहता है साध्य हो गया नित्यत्व नीतत्व का अभाव अधिकरण हो गया है ना? अर्थात तो विपक्ष में हमेशा हेतु रहता है विपक्ष साध्य अभाव निश्चित साध्य अभावक्षि में रहता है ना नहीं रहता है कृतकत्व अर्थात कार्यत्व कार्यत्व उत्पत्ति विनाश तो उसमें साध्य का अभाव अधिकरण में हेतु का रहना इतना ही देखा दिया तो से ये हेतु हो गया आपका विरुद्ध हेतु है ना साध्या विरुद्ध तो इसलिए कहते हैं अत्र कृतकत्व ही नित्यत्व अभाव है ना नित्यत्व का अभाव जो अनित्यत्व घटपट में व्याप्त रहता है है ना नहीं तो से आपका कृतकत्व हेतु है ये विरुद्ध हेतु है विरुद्ध हेतु अत्र कृतकत्व ही नित्यत्व तो अभाव तो तो ना अनित्व व्याप्तम है ना चलिए पदकृत में समझ में आया ना नहीं इसमें कहा किसमें किसमें हाँ बताओ ना ठीक तो कह रहे हैं लेकिन बताओ अभी अभी थोड़ा देर हाँ थोड़ा थोड़ा देर रुकी दो मिनट रुकीये आपका जवाब मिलेगा आ, देखो आप पहले आप आपका प्रश्न में समझ गया अभी उत्तर दे रहे हैं स्वयं पदक रहते वाला ए विरुद्ध लक्ष्य विरुद्ध का लक्षण कर रहे हैं साध्य अभाव व्याप्त है ना तो आप लक्षण से साध्य अभाव व्याप्त हेतु ऐसे ही है तो उनमें से साध्य अभाव व्याप्त को हटाइए था। दुनुण। था। दुनुण। है नु विरुद है नहता है एक का क्या है सदहेतु कौन बतावतो बिमान तो पर्वतो बिमान ये जो धूमक धूम हेतु है ये सदहेतु ना असदेतु है सद हेतु इसीलिए कि ये अपना साध्य के साथ रहता है साध्य के अभाव में नहीं रहता है सद हेतु तो है तो आपने कहा कि जो जो हेतु है धूम हेतु है, है तो वो भी विरुद्ध है तो उन्हें साध्य सदहतु में आपका विरुद्ध का लक्षण चला है असद हेतु का लक्षण चला गया तो उसको बारण करने के लिए हम कहेंगे हाँ हम कहेंगे साध्य अभाव व्याप्त लेकिन जो धूम हेतु आपने लिया था ना तो साध्य हो गया क्या बनी का अभाव बन रहता है रद रहत में तो वहां में हेतु का अभाव रहता है, है।, हाँ। रहता है? तो विद्यमान तो नहीं है ना वो तो अभी ये कह रहे हैं कि हम कहेंगे हेतु विरुद्ध तो केवल धूमा हेतु ये ये भी हेतु है सद हेतु है तो जो जो हेतु है वो सब विरुद्ध है है ना तो धूमा हेतु है ये भी विरुद्ध भी लेकिन है नहीं विरुद्ध नहीं क्यों ना ये साध्य के साथ रहता है और साध्य का अभाव में नहीं रहता है कैसे ना साध्य धूमा तथा बनी जहा जहाँ धूम देखेंगे वहां बनी हो गया तो व्यतिरिक्त व्यक्ति अभाव जहा जहाँ बनी का अभाव है बनी का अभाव कितने जगह में है न तो बनी का अभाव जहाँ जहां है वहां वहां धूम का अभाव है ना नहीं है न तो उन्हीं से साध्य का अभाव अधिकरण में रहता है अधिकरण में नहीं रहता है और साध्य का साथ रहता है तो साध्य है तो इसलिए यहाँ पे साध्य अभाव साध्य अभाव व्याप्त नहीं है ये साध्य का अभाव हृदय में ये नहीं रहता है और व्याप्त मतलब रहता है तो उसमें नहीं जाएगा समझो है ना तो इसलिए कहते साध्य हुई थी सत प्रतिपक्ष वारणाया सत प्रतिपक्ष भिन्न इत हाँ, आपका तो वो जो जो आपने प्रश्न किया था वो तो चला गया है जवाब पहले, पहले चला गया उसमें तो उसका उसका ये चला गया है पहले तो ध्यान नहीं देते हैं, तो और क्या करेंगे कल भी था बताया कल नहीं। उसे साधारण जो साधारण साधारण को उसमें ही ही चीज़ दोनों दोनों भिन्न है उसमें सपक्षवित्व और और क्या दिया था पक्ष पक्षवृतित्व स्थिति आ, और सपक्ष ऐसे दो ये कहा था वो तो में और वो जो उसमें में है ना। अब बीच में ये सब करते सब गड़बड़ हो जाता है आपको बताया है कि आपका प्रश्न का जवाब पहले दे चुका है लेकिन आपको ध्यान नहीं है आपका प्रश्न है की ये जो साध्याभाव व्याप्त तो हेतु ये ना ये किसके साथ किसके साथ ये हो रहा है विरुद्ध का किसमें किसके साथ है अरे विरुद्ध हेतु आवास है किसके साथ है इसका तुलना कर रहे हैं आप ये ये हेतु जो ये असद हेतु को ये जो हेतु है असद हेतु पांच है पांच में से जो आपका पहला वाला हेतु है कौन है सभी विचार सभ्य विचार तीन प्रकार है साधारण असाधारण अनुपसारी तो असाधारण कि, कि किसके साथ एक तुलना कर रहे हैं ना, ना का किसके साथ है साधारण साधारण साधारण साधारण के के साथ साथ है न क्या है क्या कहता है वो ना। ना। ना। ना। ना। ना। ना। <coughs> के कैसे हैं है? हाँ तो और का नुद। नुद। नुद। तो और का निकालो निकालो उसका वहीं पे वो, वो पेज पीछे वाला।, हाँ। वाला इसी तो क्या है देखो अनुमान है दो दो बार सब चीज है देखो बन बांध छोड़कर सदे हैं गर्मी हो गया प्रमे तो हो गया हेतु है ना तो प्रमे तो हो गया हेतु ये कहता है कि साध्य का अभाव में यह रहता है साध्य हृदय में व्याप्त है तो जैसे साध्य में प्रमे रहता है ना नहीं रहता रहता अभाव है है ना तो आपका साधारण तो विरुद्ध में चला गया लक्षण उसने है कि मास मृप्त ऐसे पूर्व पक्षी को ये कहता है कि सिद्धांती आप इतना गर्भ के साथ ऐसे मत बोलो देखो सपक्ष वृत्व ये जो प्रमे तो हेतु है ये प्रमे तो हेतु ये सपक्ष में भी रहता है इसका सपक्ष क्या है महानस है ना महानस महानस में ये रहता है नहीं? नहीं। है है ना ना नहीं सपक्ष वृत्ति वृत्ति तो हमें दे देंगे पे सती, साध्या अभावत ऐसे लेकिन यहाँ पे देखो ये सपक्ष में रहता है ना नहीं तो जब इस सपक्ष रहेगा तो समान होगा सपक्ष में नहीं रहेगा तो भिन्न हो जाए उसे तो ये आपका दृष्टान क्या है इसका शब्द नित्य कृतकत्त ये कहते हैं कि सपक्ष इसका सपक्ष निकालो नित्य सपक्ष क्या है देखा देखा। So, आकाश दी काल आत्मा मन एवं पृथ्वी जल तेज वायु का परमाणु ये चार है तो ये हो गया इसका सपक्ष ये सपक्ष में रहता है नहीं रहता कृतत्व का अर्थ क्या है कार्य तो इसमें तो हो गया हाँ। ये में रहता है हाँ। और ये सपक्ष में नहीं है तो एक जगह में आपका भिन्नता आ गया है ना हाँ। तो उसके साथ ये समान है फिर कहते हैं कि फिर भी आपका ये आपका लक्षण गलत है और पढ़ो क्या वर्त? उसका साधारण तो नहीं नहीं साधारण कहती और एक पद तो दे साधारण अनेक दिगा इतना कहेंगे तो लक्षण विरुद्ध में नहीं जाएगा है ना इतना दे दिया फिर भी एक और दोष दिखाया और क्या है तेरी उसको पदकृत पढ़ो ना किसका का अथ एवं स्वरूप सिद्ध साध्यावाबद्ध वृत्ति साधारण है ना अति मास में ये कहते हैं सपक्ष वृत्ति वृत्तिवि निवेशनात तो हमें दे देंगे विशेषण क्या देंगे सपक्षवृत्ति सती साध्याभावत वृत्ति साधारण अनेका तो उसमें नहीं जाएगा लक्षण अथ एवि फिर कहते हैं पुरोपक्षी कहते हैं जब इस प्रकार होने पर भी स्वरूपा स्वरूप सिद्धि दूषण जागृति ये मांसम गर्व कहते हैं पक्षवृत्तित्व्या तथा तो उसमें पक्षवृत्तिव तो दे देंगे तो उसमें ये पूर्व पक्षी है कि आपका लक्षण कहां पे जा रहा है स्वरूपा में है ना अभी आया नहीं है है ना तो उसमें आपका लक्षण जा रहा है तो देखो स्वरूप ये तो है। पक्षे हेतु अभाव सिद्ध असिद्ध एक हेतु हेत्वाभाष है वो तीन प्रकार का है क्या क्या है आश्रय सिद्ध स्वरूप ना? तो तीन प्रकार का ये आश्रय सिद्ध तो आश्रय सिद्ध तो का असिद्ध तो तो तीन, तीन प्रकार हो गया उसमें एक है स्वरूपासिद्ध स्वरूपासिद्ध जो हेतु है उसका ये है पक्ष साध्याभाव पक्षे हेतु स्वरूपिव पक्षे ऐसे ही, है। तो अभी ये कहता है कि आपका लक्षण जो साधारण अनेकांतिक भले ही अपने सपक्षवृत्ति कह दिया तो फिर ही स्वरूप सिद्ध में आपका लक्षण जा रहे हैं ना स्वरूप सिद्ध में लक्षण स्वरूपा सिद्धि को पहले समझिए पहले अभी आने वाले हैं तो के पक्ष में हेतु का ना रहना ही स्वरूपसिद्ध है स्वरूपेण पक्षे अवर्तमान अपने खुद ही पक्ष में नहीं रहता है स्वरूप सिद्ध क्या दृष्टान किया गया चक्षुदे नहीं अनुमान बताओ किसका स्वरूप स्वरूपा सिद्धि का अनुमान बताओ ना अनुमान में पूछ रहे स्वरूप ये कहते हैं अत्र चाकुष स्वरूप यथा शब्द शब्द शब्दगुण चाक्षुष्वाद काली शब्द गुण चाकुशत्वा आपका स्वरूपा सिद्ध का यह अनुमान है शब्द शब्द गुण समझे तभी यह कहता है स्वरूप सिद्ध का लक्षण होता है कि पक्ष में हेतु का नहीं रहना नहीं पे पक्ष कौन है चक्षुषा भव चाक्षुष चक्षु से होने वाला जो ज्ञान है उसका नाम है चाक्षुष चक्षुष के द्वारा क्या क्या ज्ञान होता है स्वरूप रूप, रूप रूप कहेंगे तो सु, क्यों सु, सो देते हैं स्वरूप मतलब अपना स्वरूप है है ना? रूप तो मतलब तो ए, तो है? रूप रूप हो गया ज्ञान चाक्षुशत्व मतलब रूपत्व चाक्षुशत्व का अन्य नाम रूपत्व ये रूपत्व कहाँ रहेगा मतलब रूप रूप रूप, रूप है, है, है है, ना? ये रूपत्व रूपत्व रहता है? रूप में रह तो का रूपा तो, रूपा तो, रूपा तो का अर्थ अधिकरण हो गया रूप ना कि शब्द शब्द पक्ष में पक्ष में रूपत्व तो रहेगा तो ये रूपत्व ये पक्ष में रहेगा ना नहीं रहेगा तो पक्षे हेतु हेतु अभाव हो गया आपका जो लक्षण है ना वो जा रहा है किसमें स्वरूप सिद्धे दूषण जागृति अथ एवं आपका जो लक्षण है साधारण अनेकांतिक है तो उसका लक्षण है आपका स्वरूप है ना उसमें लक्षण जा रहा है तो देखो लक्षण क्या है साध्य अभावृत्ति तो उनसे प्रमे प्रमे हेतु है तो ना यथा पर्वतो बणिमान प्रमेत्व वह तो, तो पूर्व तो पक्ष कह रहे हैं कि आपका जो ये है साधारण अनेकान्तिक है इसका लक्षण आपका में जा रहा है स्वरूप सिद्ध में जा रहा है तो क्या है स्वरूप सिद्ध जैसे स्वरूपिधि में हेतु पक्ष में नहीं रहता है तो आपका भी जो जो आपका साधारण हेतु है वो पक्ष में नहीं रहता है है ना नहीं रहता है? रहता इसमें तो अथ एवं अपनी स्वरूप स्वरूपा सिद्धि दूषणम जागृति मास्म माँ गर्भ व गर्भम पक्ष वृत्व से भी तथा निवेश निवेशन तो उसमें दे देंगे तो पर्वतो पर्वतों बिमान तो जैसे स्वरूप सिद्ध में हम्म ठीक है तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो तो ये कहेंगे इसका जो लक्षण है ना तो ये लक्षण इस इस इसमें जा रहा है नहीं नहीं न इसका लक्षण में जा, जा रहा है है है है क्या क्या का लक्षण लक्षण तो ना इसका जो है इसमें जा रहा है तो इसका क्या है तो ये इसमें जो लक्षण बनाया ये साध्य अभावत वृत्ति साध्य अभावते दुख दुख दुख दुख है ना साध्य बदल ही तो ऐसे ये इसका लक्षण इसमें जा रहा है कैसे साध्यो का अभाव साध्य तो साधियों का अभाव कौन हो गया बनी का अभाव बनी का अभाव हो गया कौन हो धातु में हेतु रहता है इसी प्रकार यहाँ पे भी जो जो साध्य है साध्य का हेतु रहता तो है, तो है? है तो देखो इसमें ये है क्या शब्द नित्य गुण चाकुत्व आपका साथ्य क्या है गुणत्व गुणत्व है ना नहीं गुण है तो गुणत्व गुण कहा रहेगा गुणत्व का गुणत्व साथ अभाव है ना तो गुणत्व का अधिकरण जो है तो उससे बिना क्या हो जाएगा कहाँ रहेगा और उसका अभाव कहाँ रहेगा गुण को छोड़कर है ना सात पदार्थ सात पदार्थ नौ दृप्य और 24 गुण से एक एक गुण को ले लिया है ना 24 गुण है ना सात नहीं हटाइए छ पदार्थ।, पदार्थ है और बाकी जित्र है तो छह पदार्थ अभिनये और इससे जो तो गुणों का गुण साध्य का अधिकरण तो साध्य, हो गया गुण तो उससे का अभाव अधिकरण कौन हो गया कौन हो गया तो उसमें चाक्षुसता ना नहीं रहता देखो चाक्षुस ये क्या कहेंगे साध्य का अभाव में जैसे यहाँ पे वृत्ति है यहाँ पे साध्य का अभाव में आपका यहाँ पे चाक्षुषत्व तो रहता है है ना का अर्थ क्या है रूप है तो रूप जो द्रव्य गुणों को छोड़ दीजिए जो छह पदार्थ तो उसमें रहता है, ना, नहीं रहता है।, है? रूप तो विषय है उसमें साध्य का अभाव अधिकरण साध्य का अभाव हो गया आपका गुणत्व का अभाव क्या है छह छह जगह तो जो हो उसमें गुण है चौबीस है, क्या है रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि रूप में रूपत्व रहता है रूपत्व रहता है और शब्द उसे है तो ना नहीं में ये उसमे प्रमेत्व रहता है इस प्रकार साध्य अभाव में आ, आपका हेतु का यहाँ देखाना है तो होने से इसमें लक्षण जाएगा तो साधा गुणत्व गुणत्व का अभाव हो गया है ना? का अभाव हो गया गुण का अभाव अधिकरण हो गया क्या है तो का गुण गुण गुनत जहां नहीं रहेगा छे तोने चुछ। से तो छो सा, है द्रव्य सामान्य विशेष ये समय तो इसमें गुण तो नहीं रहता है लेकिन उसमें का ये होना चाहिए रहना चाहिए चाक्षुसत्व ये चक्षु में रहेगा रूप चाक्षुत्व ये रूप है दो से गुड़ से अभाव चला गया कोई है ना अच्छा सभी विचार नहीं तो है। क्या हमारे साधारण है ना बृत्ति अर्थ एवं स्वरूप आशी दूसर जगत मक्ष वृत्ति तथा पक्ष बृत्तिकोष्य ठीक तो है अच्छे तो ठीक है ना यदा शब्द शब्दगुण चक्षुष्वाद अत्र चक्षुष शब्दस्य सेवण्वाद क्या देखा प्रमेय को तो साध्य अभाव तो, तो हो गया साध्य अभाव गुण का अभाव तो में तो गुण तो आपका शब्द भी गुण ही है नहीं रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिवर्ण पृथत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व प्रभुत्व स्नेह शब्द चाचुत्व चाचू सत्व के गुण में में उसका इसका रहना होना चाहिए ये नहीं रहता है तो में नहीं रहता है। नहीं रहता रहता है है इसमें तो और क्या है इसमें बाकी रहता है उसको थोड़ा देखूंगा एक यहाँ तक तो ये हो गया ना ये अथ एवं इस प्रकार करने पर अर्थात वृतित्व का विशेषण देने पर भी स्वरूपासिद्धे दूषणम जागृति स्वरूपा सिद्ध में आपका दूषण दोष दिखाते हैं जागृति इति मा वह गर्भम, मा वह गर्भम, आप गर्वानुभव मत करो क्योंकि पक्षवृत्तित्व से भी उसमें हमें पक्षवृत्तित्व तो दे देंगे भले ही शादी पक्षवृत्तित्व हाँ यहाँ ये पद देने पर भी होगा होगा तो ठीक है उसका और थोड़ा ये करूंगा देखूंगा एक पक्षवृतित्व यहाँ पे पक्ष में तो रहता है न यहाँ पर भी ये चाक्षुत्व तो जो चा पक्षवृत से दे देंगे तो यहाँ पे चाक्षुषत्व तो किस रहे रहे। तो में रहेगा चाक्षुषत्व रूपों में रहेगा शब्द में नहीं रहेगा तो उनसे नहीं जाएगा है ना इतना ही ये करेंगे इस पक्ष को नहीं लेंगे ले ये खाली इस पक्ष को लेकर ही हम ये कहेंगे जो पक्षवृत्तित्व से अभी इतना ही हम लेंगे पक्ष में ये रहता है और ये नहीं रहता है, तो यही किया था ना ये फिर भी आपने ये कभी गड़बड़ हुआ था अरे कल समझ में नहीं आया आज थोड़ा और समझ और कल नहीं नहीं और करेगी <laughs> तो कुछ नई बात निकल आएगी